शिक्षा बुद्धि का क्या लक्षण हुआ था हम्म प्रकारता चालिने बुद्धि अब ल इसे टना है देखे बोलिए तीक शालिनी बुद्धि अब ठीक है कल एक कारि का हुआ था अब आप बोले पहले ये बेसान जी कारिकर रखे और, <laughs> किताब ले जैसे स्कूल में पढ़ने का समय है स्कूल से आकर के किताब पर रख दिया उधर फिर अगला दिन स्कूल चलने का समय किताब ऐसा फेंक सा नहीं ना इस सब क्या ना रटने से धीरे धीरे संस्कार बढ़ता है संस्कार बढ़ने से बुद्धि को कम जोर लगता है तो बुद्धि थक नहीं जाता है तो फिर ये सब किताब को फेंकता नहीं और नहीं तो संस्कार नहीं बनेगा तो बुद्धि थक जाएगी थक जाने से किताब को फेंक देगी ये सब क्या पढ़ना है इस प्रकार करेगा ये इसको रखना है अब खोलेंगे श्लोक अच्छा ये श्लोक कल के ले रहा ठीक है श्लोक तो आगे रखना ही है ये पंक्ति तो ठीक है श्लोक तो रखना ही है अच्छा आगे दिनकरी में मूल शिष्यावधान प्रतिजानिते जानी द्रव्यम गुण द्रव्यम गुण तथा कर्म सामान्य सविशेषकम पदार्थः पदार्थः समवाय इति शेषः पदार्थः की जो कहा गया अः द्रव्य गुण तथा कर्म ये तथा शब्द क्यों कहा उसके लिए कहते हैं संयोग अपेक्षा कर्मणो अतिरिक्त इति उत्तम मत निराकरण भाषर् उनका नाम है न्याय भूषण कारण वो कहते हैं संयोग अपेक्षाया कर्मणो अतिरिक्त ना ये कर्म कुछ अलग पदार्थ नहीं है कर्म तो संयोग ही है ये एक लोग जो बाकी ये लोग कहते हैं कि कर्म जन्य संयोग होता है संयोग का ये एकमात्र कारण है ये कर्म कर्म होने से ही संयोग होगा नहीं संयोग जो संयोग ही होता है तो, कर्म से अतिरिक्त संयोग से अतिरिक्त कर्म नहीं होता है भा सर्वज्ञ कहते हैं तो, अर्थात तो, कार्य को ही मानेंगे कारण को अलग पदार्थ क्यों मानेंगे तो संयोग ही है और संयोग तो गुण में अंतर्भूत है इसलिए अलग है कि पदार्थ कर्म नाम से मानना किया जरूरत है क्योंकि कर्म का तो वही कार्य की अंतिम संयोग करा देगा तो संयोग को ही एक पदार्थ मानेंगे कर्म का कल्पना करना अनावश्यक है संयोग अपेक्षा कर्म अतिरिक्त नास्ती अर्थात संयोग अपेक्षाया कर्म न अतिरिक्तम इसी प्रकार की भूषण भूषणकार मत निराकर गुण पृथक पदार्थ तथा कर्म जैसे द्रव्य गुण अलग पदार्थ हो गए इसी प्रकार की कर्म भी भिन्न पदार्थ आगे सामान्य सविशेषक समवायस तथा अभाव फिर अभाव के पास तथा कह दिए इसके लिए कहते हैं अभावो अभाव अधिकरणात्मक एवं प्राभाकर मतम दूषय पुनस्तथा उत्तम अभावो अधिकरणात्मक अभाव अधिकरण से भिन्न नहीं है इसी प्रकार की प्राभाकर प्रभाकर कहते हैं उसका दूषण करने के लिए फिर कहा गया तथा भाव अर्थात ये अभाव जैसे ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य इत्यादि है इसी प्रकार के अभाव भी एक पदार्थ है ऐसा नहीं कि अधिकरण रूप हो जाएगा अभाव अधिकरणात्मक अधिकरणात्मक में कैसे समाज कहेंगे अधिकरणम आत्मा यस्य आत्मा स्वरूप अभाव तो अधिकरण स्वरूप ही है ऐसा मत को दूषण करने के लिए तथा कह दिया तथा तथाथ बाकी जैसे जैसे भाव पदार्थ हुए ऐसे ये भी एक पदार्थ ही है युक्तिश्च अग्रह वक्ष्यते आगे जो जवाभाव का विचार में इसको बताएंगे युक्ति भी कहेंगे क्योंकि वायु रूपा भावान वायु वायु में रूपा नहीं है तो अगर वायु में रूपा भाव रहा तो वायु रूपा भाववान हो गया तो जो वायु में रहने वाला रूपा भाव अगर वो अधिकरण रूप हो जाएगा रूपा भाव क्या हो जाएगा वायु हो जाएगा तो वायु ही रूपा भाव किन्तु कोई नहीं कहता वायु रूपा भाव है बोल करके वायु है भाव पदार्थ है ये सब तरक आगे वो देंगे अच्छा अभी कहते हैं कि पदार्थ सप्त की ऐसे सप्त यद्यपि विभाग वाक्य विभाग वाक्य अर्थात पदार्थ विभाजक वाक्य जिसमें प्रत्येक का नाम संकीर्तन के द्वारा कथन किया जाता है उसको कहा जाता है विभाजक वाक्य विभाजक वाक्य में न्यून अधिक संख्या व्यवच्छेदया एव सप्त संख्या लब विभाग वाक्य का तात्पर्य यही होता है कि न्यून अधिक संख्या का व्यवच्छेद करेगा जिनका जिनका नाम लेकर के विभाग बताएगा उसे कम भी नहीं होगा उसे अधिक भी नहीं होगा विभाजक वाक्य का ये प्रयोजन है तो विभाग वाक्य से अधिक संख्या व्यवच्छेदक दे दिया विभाग तो जो विभाग वाक्य होगा वो न्यून अथवा अधिक संख्या का व्यवच्छेदक करवाएगा अर्थात जितने है उतने को ही कर देगा तो क्या जी विभाग वाक्य से दे दिया ना विभाग वाक्य से ना दे वो. अच्छा पंचम है अच्छा ठीक है इसमें विभाग वाक्य से दे दिया विभाग है अच्छा अवच्छेद का तैयार है वो तो विभाग वाक्य में इतने का नाम गिनाया गया और विभाग वाक्य का प्रयोजन होता है कि की न्यूनाधिक संख्या का व्यवच्छेद करवायेगा तो, तो सप्त शब्द नहीं कहने पर भी तो सात का नाम लिया गया तो सप्तत्व तो संख्या लब प्राप्त हो जाएगा तथापि तो सप्त ग्रहण स्पष्टार्थम ऐसा कह दिया अर्थात तो सप्त ग्रहण नहीं करने पर भी हो जाएगा क्यूँकी ये तो पदार्थ विभाजक वाक्य विभाजक वाक्य का, का उद्देश्य यही होता है कि जितने है उतने को कह देना तो कह दिया तो इसे निश्चय हो जाएगा ऐसा कह दिए किंतु न्याय दिन में क्या कह गया सप्तम पदार्थत्व द्रव्यादि अन्यतमत्वम व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय ऐसे वह न्याय दिन में कहे तो अगर हम सप्त तो नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे की द्रव्य गुण कर्म सामान्य इनमें से यत्र तत्र तथा यत्र युणत्म तत्र पदार्थत्व ये तो हो जाएगा अर्थात तो द्रव्यादय पदार्थ व्याप्य ये तो निश्चय हो जाएगा क्योंकि आप कहते हैं कि ये ये ये ये, ये पदार्थ चाहे आप ये सात कहें पांच कहें तीन कहें जितने भी कहें तो अगर आप कहेंगे द्रव्य गुण कर्म पदार्थ ये ठीक कहा गलत कहा ठीक कहा आप कहेंगे तत्र द्रव्यम यत्र तो युणत्व तत्र पदार्थत्व अर्थात तो द्रव्यादय पदार्थ का व्याप्य ये तो निश्चय हो जाएगा आपको सब सप्त कहने का जरूरत नहीं किंतु सब किन्त अगर नहीं कहेंगे यत्र तत्र यदार्थत्व तो त्रव्यादि अन्यतम आप तीन कहे द्रव्य गुण कर्म तो अभी कहेंगे ये पदार्थत्व त्रव्यादि अन्यतम द्रव्यादि कहने से कितने लेंगे अभी हम कितना कहा द्रव्य गुण कर्म पदार्थ अभी द्रव्यादि का व्यापक पदार्थ तो हो जाएगा यत्र ये तत्र तदार्थत्म यत्र गुण तत्र पदार्थत्म यत्र कर्म तत्र तथा ये तो हो जाएगा किंतु यत्र पदार्थत्व तत्र द्रव्यदि अन्यतम द्रव्य गुण कर्म अन्यतम ऐसा होगा क्या क्योंकि विशेष समय सामान्य के इसमें भी पदार्थत्व रह जाएगा किंतु वहां द्रव्यदि अन्यतम नहीं है तो ये हमको अभी पता नहीं चलेगा अगर हम वहां संख्या नहीं कहेंगे तो पूरा कहा अथवा कम कहा किंतु अगर सप्त संख्या कहना होगा तो कहें द्रव्य गुण कर्म सप्त पदार्थ ऐसे कह पाएगा क्या पूरा सात को सात गिनाना पड़ेगा सप्त पदार्थ नहीं कहने से सात कह दिया किन्तु सप्त संख्या नहीं कहा तभी निश्चय हो जाएगा क्या पदार्थ इतने हैं अथवा अधिक है क्योंकि शक्ति है सादृश्य है प्रमेय है ये सब अलग अलग है तो सप्त नहीं कहने से सात का नाम गिनाने पर भी निश्चय नहीं होगा तो द्रव्य का द्रव्यदि का व्यापक तो पदार्थ हो जाएगा किन्तु पदार्थ का व्यापक द्रव्य अन्यतम तो ये नहीं हो पाएगा इसलिए सप्त तो संख्या कहना पड़ेगा कि न्याय ने प्रथम पंक्ति में दिया है पदार्थत्व ये द्रव्यदि सप्त इति व्याप्ति लाभाय अर्थात विपरीत में भी व्याप्त होना चाहिए संख्या नहीं कहने से पदार्थत्व व्यापक तो, तो होगा किन्तु व्याप्य नहीं हो पाएगा तो ये व्याप्य करने के लिए कहा अच्छा यहाँ तो कहिए सप्तम तो स्पष्टार्थम अगे आगे न अन्य पदार्थ कुतो न उगता अन्य पदार्थ ये क्यों नहीं कहे है इसलिए कहते हैं कीर्तिता की अर्थात तो नाम लेकर के कहा गया इतना जितना कहा गया उतना ही है उससे अधिक नहीं है तथा चेते पदार्थ न सन्तीद प्रवृति भी अनुकवाद भाव तथा तो जितने गिनाए क्या साहते इससे अन्य लोग कहते है ये सत्य है सादृश्य है मीमांस को लोग कहेंगे सर पदार ये पदार्थ न सन्ती एव अधिक है नहीं क्यों कहते हैं प्रणाद प्रभृति भी अनुकवाद महर्षि कहे नहीं है आगे नु इतर ग्रंथुदारुअत आशंक्य अल नु ग्रंथ अंथ में छपदे स अभा सप्तम पदार्थ कौन सप्तम अभाव तो तथा एव अत्र निरूपित इस प्रकार की आप क्यों विभाग नहीं कर दिए हैं इसलिए मुक्तावली में कहते हैं अत्र से अभावत्व कथनाद षणनाम भावत्व प्राप्त सप्तम से अभाव कथनाद जो सप्तम है वो अभाव है तो सप्तम अभावत्व कह देने से सन्नाम जो पूर्व में है छे। उनका प्राप्तम प्राप्तम टीका में दे दिया न करी में एक पंक्ति छोड़ करके आगे देखिए प्राप्तम अर्थात प्राप्त अगर सप्तमों को अभाव कह दिए तो अर्थात बाकी छह अर्थ से प्राप्त हो गए की भाव अर्थात टीका में दिया अर्थात ना ना वे वो तो है। ना वे है रामरुत्री में अर्थात के ऊपर कुछ है नीचे इसमें सब है अर्थात का अर्थ दे दिया इसमें अंतिम भक्ति में है अनुमानात प्राप्त इतनी अर्थ अनुमान से प्राप्त हुआ तो इसी को अभाव कहा जाए मतलब बाकी सब भाव हो जाएंगे ये प्राप्त आगे मुक्ता मल्ली में भाव ताप्त तेन तेन अर्थात दिन करी में दे दिए तेन अर्थात प्राप्त ये छह भाव ऐसे प्राप्त हो गए होने से पृथक उपन्यासो न करते इनका और पृथक उपन्यास नहीं किया गया दिनोकरी में दिया पृथक उपन्यास भाव तेन उपन्यास ये भाव पदार्थ है ऐसे और अलग इनका कथन नहीं किया गया आवश्यक नहीं है क्योंकि सप्तम अभाव हो गया तो बाकी छ भाव पदार्थ हो जाएंगे अलग कहने का अवश्य नहीं है अच्छा जो भाव पदार्थ हो गए इनका क्या धर्म है क्यों इनको भाव कहेंगे इसके लिए देते हैं आगे दिन करी में अत्र समवाय एकवाय अन्य तरह सम्बन्धे न सत्तावत्व भावत्वम So, भावत्व की कहते सत्तावत्वम सत्तावत्वम अर्थात तो सत्तावान का जो धर्म भावत्वम सत्तावत्वम अर्थात भाव सत्तावान हो जाएगा तो भाव सत्तावान तो, सत्ता तो जो भाव होंगे उसमें सत्ता रहेगा तो सत्ता रहेगी तो अभी किस से रहेगा द्रव्य गुण कर्म ये तीनों भाव हैं उसमें सत्ता किस से रहेगी समवाय समझ से रहेगी अभी द्रव्य गुण कर्म आगे सामान्य अभी सामान्य में भी सत्ता को रहना होगा तभी तो सामान्य घट में सामान्य रहेगा कौन सा सामान्य और तो पृथ्वीत्व द्रप्यत्व ये सब रह जाएंगे और घट में सत्ता रहेगी घट में घटत्व तो किस समझ से समवाय से और घट में सत्ता समवाय से अभी सत्ता समवाय समय रहा और हमको सत्ता को ले करके सामान्य में भी, भी रखना पड़ेगा ताकि सामान्य भी सत्ताबद्ध हो जाए द्रव्य गुण कर्म विशेष सामान्य ए, सामान्य विशेष समवाय ये छे इनको सत्तावान होना पड़ेगा द्रव्य गुण कर्म ये तीनों में सत्ता की समझ रह गई समवाय समझ आगे विचार करेंगे सामान्य में सामान्य में सत्ता को रखना पड़ेगा तो अभी अधिकरण कौन होगा अध्यय कौन होगा सत्ता अध्येय होगा तो जिसको रखना है उसको स्व पद से लेंगे स्वपद से भी किसको लेंगे सत्ता को सत्ता समवाय से कहा रहेगी सामान्य में तो स्ववायी अभी सत्ता समवाय समझ से कहां रहेगा घट्ट में सत्ता घट में और घटतत् सामान्य वो भी घट में तो घटतत्व सामान्य और सत्ता ये दोनों कहाँ रहेंगे तो सामान्य और सत्ता ये दोनों कहाँ रहेंगे घट में अभी सत्ता को लेंगे स्व पद से सो का समवाय किस में रहेगा घट में तो समवाय समी समवाई सत्ता का समवायी कौन हो जाएगा घट तो स्व समवाई इसमें घटत्या तो रहेगा समवाय तो अभी तो हो जाएगा समवेत तो। तो समवेत तो हुआ में। और घट स्व का क्या हो गया समवाय तो स्व समवाई नी सम तो हुआ स्व पद से किसके लिए स्ववाय कौन हो गया घट सो समवायी समवयत्व कौन हुआ घटत अभी घटत में क्या आ जाएगा ये घटतत्व में आया घटत क्या पदार्थ है सामान्य तभी सामान्य में क्या आ गया आ गया तो ये आ गया स्व समवायी समवय तत्व इसमें सो कौन है अर्थात सप्ताह अभी सामान्य में आ गया किस समझ से आ गया तो, तो इस संबंध से अभी सत्ता आ गई सामान्य में सामान अधिकरण घटपट भूतल में है समान अधिकरण है सामान अधिकरण है कि सामान्यधिकरण उत्सर्ग ये यहाँ विशेष है विशे नहीं तो घटपट भी समान अधिकरण है भूतल में सैठ समस्या रह जाएंगे अच्छा तो ये जो स्व समवायी समवे तत्व सम्बंध उसका दूसरा नाम भी हो गया एकार्थ समवाय एक अर्थ समवाय घटत्व और सत्ता ये दोनों एक ही अर्थ में समवाय किस अर्थ में घट अर्थ में तो एक समवाय भी ये सम्बंध कहते हैं अथवा स्व समवायी समवे ये भी कहते हैं यह दिया एक समवाय इसके ऊपर इसमें तो टिप्पणी दे दिया स्ववाय समवाय स्व समवायि समवाय कहे स्व समवायी समवेतत्व कहेंगे कि अर्थ है क्योंकि समवेत में समवेतत्व रहेगा समवेत किसको कहेंगे जो समवाय समय रहा इसलिए समवेत में समवेतत्व क्या है कहते समवाय इसलिए स्व समवायी समवाय कहे अथवा स्व समवायी समवेतत्व कहेंगे ठीक है इसका दूसरा नाम हो गया एकार्थ अर्थ समवाय एक अर्थ समवाय अभी सत्ता भी घट में रहा और घटत्व तो भी घट में रहा तो एकस्मिन अर्थे है समवाय स्व समवाय समय तत्व ये भी कहते हैं अच्छा अभी सामान्य हो गया आगे क्या है विशेष तो विशेष पृथ्वी परमाणु में रहेगा पृथ्वी परमाणु में कितु सत्ता रहेगी पृथ्वी परमाणु में सत्ता रहेगी रहेगी अभी सत्ता को स्वपद से लेंगे तो स्व समवायी कौन हो जाएगा पृथ्वी परमाणु और उसमें विशेष रहा रहा तभी सत्ता जाकर के विशेष में किस संबंध से रह जाएगी समवे तो। तभी सत्ता विशेष में जो स्व समवायी समवेतत्व तो आ गया इसमें स्व कौन है सत्ता इसलिए विशेष में स्व आ गया तो अभी विशेष भी सत्तावान भी हो गया तो द्रव्य गुणा कर्म सामान्य विशेष ये पांच सत्तावान हो गए बाकी कौन बच गया समवाय समय को भी सत्तावान होना पड़ेगा अभी घट में सत्ता है और घट में घट रूप, रूप है घट रूप है घट रूप घट में किस समस्या रहेगा समवाय समस्या अभी जो समवाय है वो समवाय में हमको सत्ता को रखना है अभी सत्ता घट में किस समस्या रह जाएगी स्व समवाय कौन हो गया घट अभी स्व समवाय में रहता है समवाय समवाये घट में किस समवाय किसका समवाय घट में ला रहे हैं रूप का घट में घट रूप है घट में सत्ता है तो अभी घट में सत्ता का समवाय आ गया अर्थात घट हो गया, गया स्व समवायी अभी स्व समवाय में ये हो गया सत्ता स्व समवाय घट मान लीजिए अभी इसमें रूप है और रूप समवाय समझ से है अभी हमको रूप तक तो जाने का जरूरत नहीं हमको तो समवाय में ही सत्ता को रखना है तो अभी स्व समवायी हो गया घटो अभी घटो में समवाय है समवाय किस समझ रहेगा स्वरूप समझ रहेगा तो अभी हमको ला करके सत्ता को समवाय में, समवाय में रखना है तो स्व समवायी स्वरूप संबंध कहना पड़ेगा स्व समवाय घट में पहुंच के आगे यहाँ किस सम्बन्ध से समवाय है तो स्व समवायी स्वरूप यही कहेंगे ठीक है कहेंगे कहेंगे अभी स्वरूप कहने से किसका स्वरूप है क्या है अथवा प्रतियोगि का है तो समवाय है घट में रूप का रूपों को अभी विचार में लाने का आवश्यक नहीं है हम समवाय तक जा रहे हैं तो ये जो स्वरूप संबंध हुआ ये या तो अनुयोगी का रूप होगा नहीं तो प्रतियोगी का रूप होगा ये स्वरूप संबंध का अनुयोगी कौन है और प्रतियोगी समवाय तो इसलिए जो स्वरूप हुआ ये स्वरूप का अर्थ हो गया या तो समवाय नहीं तो घट तो हम कहेंगे प्रतियोगी को ही ले लेंगे प्रतियोगी ले लेने से समवाय आ गया तो स्व समवायी अभी स्वरूप कहने स्वरूप का अर्थ हो गया समवाय तो स्व समवायी समवाय अर्थात समवाय का अर्थ समय तत्व तो स्व समवायी समवाय एक अर्थ समवाय इस रास्ता में भी आ जाएगा क्या सो समवाय हो गया घट तो उसमें अभी समवाय अर्थात घट में अभी स्वरूप संबंध है कि स्वरूप क्या चीज है कि कहते समवाय क्यों कहते हैं स्वरूप या तो प्रतियोगिता लीजिये अनुभव लीजिए प्रतियोगिता से समवाय हो गया तो समवाय समवायी समवाय एकार्थ समवाय इस संबंध से सप्ताह भी समवाय संबंध से रह जाएगा यद्यपि सामान्य विशेष में जैसा रहता है ऐसा यहाँ नहीं है तो सकते हैं क्योंकि स्व समवायी हो तो गया घटक उसमें स्वरूप संबंध से हम ले रहे हैं किसको ले रहे हैं प्रतियोगि के ले रहे हैं प्रतियोग में प्रतियोगित्व ये भी हो जाए स्व तो समवायी प्रतियोगित्व भी हो सकता है स्व समवायी समवाय भी कर सकते है अच्छा। ए दे दिया यहाँ रामरुद्री में थोड़ा दिया है ठीक है मैं दिनकरी में दिया त्र समवाय एकवाय अन्यतर संबंधे न सत्तावत्व भावत्व समवाय एकवाय अन्यतर संबंधे न्यतर का यहाँ दिया लक्षण आगे आएगा अन्य तरह संबंध है न सत्तावत रहेगा का लक्षण हो गया ये देखिए रामरुद्री में दिया है मूल है सप्तम आपने कह दिए सप्तम को अभाव कहने से बाकी छह भाव हो जाएंगे तो, वहा पांच व्यक्ति खड़ा है और कह दिया अयम ब्राह्मण है तो कहते बाकी सब अब्राह्मण हो जाएंगे निश्चय हो जाएगा तो इसी प्रकार के आपके कहते हैं को हम अभाव कहते बाकी सब तो भाव हो जाएंगे तो पूर्ण पक्ष कहेगा ये कैसे होगा तो यहाँ कहते हैं यद्यपि सप्तम से अभावत्व कथन है तरसा भावत्व दुर्लभम एवं सप्तमों तो का अभाव कह देंगे तो बाकी से भाव हो जाएंगे ऐसा जा नहीं होगा न ही एक ब्राह्मण प्रतिपादित तदरेशा तो सर्वेशा अब्राह्मण प्रतिपादितं भवति ऐसा नहीं होता है तथा तो एक विभाग वाक्यतया विभाग वाक्य का धर्म क्या होता है परस्पर असंकीर्ण व्याप्य धर्म कथन सेभाग रूपतया विभागवाक्य का यही प्रयोजन होता है प्रत्येक पदार्थ जो विभाग वाक्यों का घटक होंगे वो सब परस्पर असंकीर्ण व्याप्य धर्म वाले होंगे अर्थात जो धर्म एक में रहेगा वो धर्म दूसरा में नहीं रहेगा द्रव्य तो गुण धर्म सामान्य विशेष सा किस में रह जाएगा नहीं रहेगा तो परस्पर असंकीर्ण व्याप्य असंकीर्ण अमिश्रित परस्पर असंकीर्ण व्याप्य धर्म कथन से विभाग रूपतया विभाग वाक्य का वही तात्पर्य प्रयोजन होता है परस्पर असंकीर्ण धर्म को लेकर के कथन करेगा इसलिए द्रव्यादि अभाव सप्तम को तो अभाव कह दिया गया अगर बाकी कोई भी अभाव हो जाएंगे द्रव्य आदि अभावत्व विभाजकम अभाव तो एव न अभावत तो वहां विभाजक धर्म हो जाएगा अभावत्वम विभाजक वाक्य में जो जो शब्द कहा जाएगा जा वो प्रत्येक का जो धर्म होगा वो धर्म असंकीर्ण होगा जैसे कि द्रव्य है द्रव्य का धर्म हो जाएगा द्रव्यत्व गुण का हो जाएगा गुणत्व वो असंकीर्ण होना चाहिए अर्थात दूसरा में नहीं रहना चाहिए ये विभाजक वाक्य का प्रयोजन है सप्तम हो गया पदार्थ अभाव उसमें रहेगा अभावत्व अगर बाकी छह भाव नहीं होंगे अर्थात बाकी भी कहीं अभावत्व तो रह जाएगा अगर अन्यत्र कहीं अभावत्व तो रह जाएगा फिर अभावत्व तो विभाजक वाक्य का एक घटक धर्म नहीं बनेगा क्योंकि घटक धर्म सब असंकीर्ण होना चाहिए तो जो घटक धर्म एकाधिक में रह जाएगा वो विभाजक वाक्य का घटक धर्म नहीं बनेगा मतलब तो घटक तो का धर्म होता है तो घटक का अवच्छेद धर्म नहीं बनेगा इसलिए अगर किसी द्रव्य गुण कर्म में कहीं भी अभावत्व रह जाएगा तो अभावत्व एक अवच्छेद धर्म नहीं बनेगा ये कह रहा है द्रव्यादि नाम अभावत्व द्रव्यादि से कोई एक अगर अभाव हो जाएगा तो अभावत्व विभाजकम एवं न अभावत्व धर्म एक विभाजक भी नहीं होगा द्रव्यादि नाम इसलिए द्रव्यादि में किसी में अभावत्व रहेगा फिर का अभाव रहेगा तो का अभाव रहेगा अर्थात भावत्व रहे, अर्था भावत तो रहे द्रव्यादि नाम अभावत् अभाव परिशेषात अभावत, भावत्व प्राप्त भाव जो कह दिया मूल में सप्तम से अभावत्व कथनात इसका ये तात्पर्य दिखा दिए आगे दिनकरी में तेसाम इति तेन भावन शेष मूल में प्राप्त द्रव्यादीना दिन ग्रीमें नर्थ कथम न स बाकी पदार्थ क्यों नहीं होंगे न्यायसूत्रे सोड पदार्थ निरूपणा न्याय सूत्र में 16 पदार्थ है उसमें तो शायद टिप्पणी दिया है आ, इस पुस्तक में टिप्पणी नहीं है इसलिए न्याय का आदिम सूत्र प्रथम सूत्र है ये तर्क संग्रह में बुद्धि में अंतिम पृष्ठ में है दिया है वहाँ देख करके ऊपर में लिख लेंगे एक एक एक तो प्रथम सूत्र है न्याय का प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान तत्व अधिगम ये प्रथम सूत्र है उसमें कहा गया प्रमाण प्रमेय संशय ये सब सोलह पदार्थ कहा गया इनका तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान तथा जिनका स्वरूप ज्ञान निश्रेयस निःश्रेय का अर्थ मोक्ष से अधिक प्राप्ति तो नया एक लोग तो षोड पदार्थ कहते हैं तो आप कैसे साथ कह के कह दिए कि इतने ही पदार्थ कथम न सके न्याय सूत्रे षोड़श पदार्थ निरूपणा ऐसा आशंक्य आशंक्य का अर्थ आशंका उद्भाव्य आशंका को उद्भावन करके न्यायिका मत है सप्तम न्याय मत में भी सात पदार्थ इसमें कोई विरोध नहीं है कैसा सोडस पदार्थ नाम सप्त पदार्थेश अंतर्भूत न्यायिक लोग जो सोडश पदार्थ कहते हैं वो वैशेषिकों का सात पदार्थ में अंतर्भाव हो जाएंगे एवं हो जाएंगे उसको कहते हैं उपतावली में एतेच चेते मुतावली में ए पदार्थ वैशेक प्रसिद्धा तो जो सात द्रव्यादय वैशेक प्रसिद्ध वैशेषिके अर्थात वैशेषिके वैशेक भाष्य इत्यादि वैशेक नए उमें पणा सूत्र तथा वैसे वैशेषिका मत में वो प्रसिद्ध है का नाम अभी अविरुद्धा न्यायिक लोगों के द्वारा भी ये समर्थिता न्यायिकों के द्वारा ये अविरुद्ध क्यूँ हो गया प्रतिपादित एवम एवं भाष्य न्याय भाष्य में भी इसी प्रकार प्रतिपादन किया गया है वैशेषिक सूत्रकार कौन है कणाद और न्याय का सूत्रकार गौतम और वैशेको का भाष्यकार प्रशस्त और न्याय का प्रतिपादितम च एवं एवं भाष्य भाष्य अर्थात न्याय भाष्य स्वयं वात्या नहीं कह दिए हैं कि ये तो साथ में अंतर्भाव हो जाएगा आगे दिनकरी में उक्त उक्ता भाष्य सम्मतिम आह इसी अर्थ में अर्थात सोडश सा पदार्थ साथ में अंतर्भाव हो जाएंगे इस अर्थ में भाष्यायन भाष्यकार का भी सम्मति है क्योंकि प्रतिपादितम च प्रतिपादित एवमे इसी प्रकार की वो कहे हैं वहाँ वाक्य देते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभा सप्त पदार्थ षोड़शात्र अंतर्भावादी ऐसे वहाँ वाक्य हैं तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष सा समवाय सा अभाव जो वैशेषिक कहते हैं सप्त तो एव पदार्थ सात ही है और आप नया इसलो जो षोड़श मानते हैं कहते हैं षोड़शात्र सप्तु एवं सात में ही अंतर्भा प्रति कथम अंतर्भाव चेत ये कैसे इसमें अंतर्भाव हो गया चेत तदिथम अभी कथन इसलिए भाष्य का लक्षण में दुरुक्ता नवर्तते वो भारतीय भाष्य भाष्य विरोध अच्छा अच्छा वो तो नहीं घटेगा वो नहीं घटेगा वो तो सूत्रार्थो अथवा मंत्रार्थो तो बढ़ने दिएगा या नहीं होगा आ, अर्थात ठीक है ये कोई अर्थात सूत्रकार ऐसा कहे है तो यही है न्याय का वैशिष्ट्य न्याय शास्त्र का यही है वैशिष्ट्य अर्थात उत्तर उत्तर जो आएगा वो पूर्व पूर्व को इसलिए ब्रह्म सूत्रकार कहते हैं ना तर का अप्रतिष्ठा उनका कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है अनु अभियुक्त तरेर अन्यर अन्य वो उपाद्य उसका प्रथम पूर्वाध क्या है कुशलेर अनुमात्रिहीशलेर अनुमात्रि प्रथम बात अभिस्मरण नहीं हो रहा है वो कह रहे हैं कह रहे कुशल अनुमाता के द्वारा तो जैसे किया गया अभियुक्त तरे ही उससे जो अधिक और बुद्धिमान है अन्यथा एवं उपाद्य थे कोई बुद्धिमान न्याय में आकर के कुछ प्रतिपादन कर दिया उससे जो अधिक बुद्धिमान होगा वो उसका भी कृत्य कर देगा यही न्याय का उनका स्वरूप है ये यह सब यहाँ मतलब ये यह सब देख करके इसी को निश्चय किया जाएगा कि उनका कोई अधिष्ठान नहीं है इस प्रकार क्या और दूसरा है भी ये कह सकते है कि इतने से ही अगर कार्य चलेगा तो ये सोलो को लेने का क्या जरूरत है नया एक का जो सोलर है उन्हीं का भाष्यकार कह रहे हैं कि ये साथ में चलेगा क्यों सूत्रकार जो कहे उतने को क्यों लेना है पतंजलि महर्षि क्या किए हैं? कितने सूत्र का मतलब ये कर दिए पाणिनि महर्षि तो तीन हजार नौ सौ कुछ लिख दिए पतंजलि महर्षि तो बाईस सौ को लिए बाकी तो सब कह दिए तो ये सूत्र का आवश्यक नहीं ये सूत्र का आवश्यक नहीं महावास्य में देखिए सत्रह सौ सूत्र चला गया तो आवश्यक नहीं है का तो इसी प्रकार की कोई नहीं है। वो व्याकरण में <laughs> तो वही यहाँ भी लग जाएगा उत्तरोतर मुनि नाम प्रामाण्य जितना आवश्यक है उतना विचार से लेना है आगे देखेंगे कथम अंतरभाव इति चेत तो कहते हैं इत्थम इस प्रकार की प्रमाण तो प्रमाण का कहा अंतर्भाव हो जाएगा कहते प्रमाण क्या चीज है कितने प्रमाण है न्यायपत में चार।, चार है क्या क्या है प्रत्यक्षम अनुमानम उपमानम शब्द प्रत्यक्षम तस्मात इंद्रियम प्रत्यक्षम इति सिद्धम। इसलिए इंद्रिय हो गया प्रत्यक्ष इंद्रिय सब क्या पदार्थ है सब द्रव्य है तो इसलिए जो प्रमाण में जो इंद्रिय हो गया द्रव्य में चला गया बाकी तीन प्रमाण क्या है अनुमान क्या पता है अनुमान व्याप्ति ज्ञान परामर्श ज्ञान हो और उपमान सादृश्य ज्ञान हो शब्द शब्द ज्ञान है तो तीनों तो ज्ञान में आ गए इसलिए गुणों में अंतर्भाव हो जाएंगे प्रत्यक्ष द्रव्य में अंतर्भाव हो गया बाकी तीन गुणों में अंतर्भाव हो गया प्रमाणस इंद्रिया दे द्रव्य व्याप्ति ज्ञान ये सब अंतर्भाव हो गया आगे प्रमेय तो ये प्रमेय के लिए सूत्र है एक एक नौ अच्छा एक एक, एक आप लोगों का तो उसमें टिप्पणी में दिया है एक एक नौ वि है आगे एक एक, एक उन्नीस विधिया है और एक एक इक्कीस एक, एक एक बाईस ये चार सूत्र आप या तो लिखे नहीं तो फोटो उठा करके अविनाश जी को भेज दीजिए ताकि ये बाकी हम लोग को सबको मिल जाएगा ये इसमें नहीं है इस और आगे उन्नीस इक्कीस बाईस नहीं।, नहीं है आगे विषय में नहीं है नहीं है अच्छा ठीक है तो ये हम कैसे लंबा -लंबा न अच्छा ठीक है तो ठीक है हम लिख करके सबको भेज देगा आजकल तो सब सुविधा आ गया ना तो कल सूत्र कल सुबह आप लोग तो देख करके नहीं तो कागज से लिख करके नहीं किताब तो किताब लिखना पड़ेगा की जरूरत है यहाँ विचार में जरूरत है अच्छा उन्नीस से न पहले तो एक एक नौ है एक एक नौ में है आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थक तो, तो उसमें संख्या होगा ना कैसे एक एक नौ दिया है किंतु तो आगे उन्नीस इक्कीस बाईस नहीं दिया कोई बात नहीं हम सबको ये दर्ज दे आगे छोटा छोटा है नौ थोड़ा बड़ा है इसको देख करके मतलब ये किताब में उसको लिखना पड़ेगा ये विचार होगा उसके ऊपर ओ... केशव शंसराचार्य शुक्रभाष्यौ